por todos los एक बार मिलकर को छोड़ देता है आत्मा आत्मा एक शरीर को छोड़ देता है और फिर भाव फिर दोबारा दूसरा शरीर पकड़ लेता है दूसरा शरीर धारण करता है उसको प्रेम भाव कहता है यानी एक शरीर छोड़ के दूसरा शरीर धारण करना मतलब पुनर्जन तो पुनर्जन को भी समझना चाहिए बहुत तो सारे लोग पुनर्जन्म को नहीं मानते वो कहते हैं कि किसने देखा गया क्या प्रमाण इसलिए मानते हैं तो पुनर्जन्म को भी समझना जैसी बात है ये भी जानना चाहिए ये दो बच्चे पीछे मुझे इनसे पूछना है कि आप लोग पुनर्जन्म को मानते है हाँ। हैं या नहीं मानते हैं मानते पुनर्जन्म मानने के बाद दोबारा जन्म होगा डाउट है जैसा है वैसा बताओ वाले आजकल ज्यादा ऐसा है नहीं मानते इसलिए मैंने इनसे पूछा हाँ बताओ बेटा पुनर्जन्म मरने के बाद दोबारा जन्म होगा इस बात को मानते हैं या नहीं मानते और आप पीछे वाली बेटिया मानती हैं अच्छा ठीक है कोई आपसे पूछे कि पुनर्जन्म को हमें समझाएंगे तो कैसे समझाएंगे आपकी फ्रेंड्स पूछे मान लो तो कैसे समझाएंगे बताओ नहीं वालों चलो ठीक है मैं आपको बता देता हूँ फिर आप अपने फ्रेंड्स को भी समझा देना है ना जो नहीं बालते उनको भी सकते आप बहुत सीधे तीन नुँ। तीन प्रश्न पूछूंगा आसान है आपको इनके उत्तर देने तीन प्रश्नों के तो आपको तीन प्रश्नों का उत्तर दे देंगे तो आपको पुनर्जन्म समझ में आ जाएगा पहला प्रश्न है मेरी ओर से आपको ये मनुष्य का जन्म मिला मनुष्य का शरीर मिला ये मुफ्त में मिला या कोई कर्मों का फल कर्मों का फल ठीक बहुत अच्छा ठीक है आपको उत्तर दूसरा प्रश्न कर्म पहले किया जाए फल बाद में किया जाए ये ठीक है या फल पहले दिया जाए कर्म बाद में किया जाए कौन सी बात ठीक है पहले, कर्म पहले फल बाद में हाँ ठीक है दोनों उत्तर ठीक है आपके मैं दोहरा देता हूँ आप याद कर रहे ये शरीर आपको मुफ्त में नहीं मिला ये कर्मों का फल है कर्म पहले करो फल बाद में मिलता है ये नियम है तीसरा सवाल आपको पैदा होते ही फल मिल शरीर फल बताया शरीर फ्री में तो मिला नहीं कर्मो का फल तो जिन जिन कर्मों कर्मों से से ये ये से ये फल मिला शरीर शरीर मिला वो कर्म आपने कब किए थे अब आपने स्वयं बोला मैंने कुछ नहीं बोला <सिण> तो <सिण> तो मैंने कुछ नहीं बोला आपने स्वयं बोला कर्म कब किया पिछले जन्म फल कब मिला जनुद। दो जन्म समझ में बस आगे बस ठीक है अब आगे और अपने दोस्तों को समझा दे ठीक तो है जन्म होगा हो अगर कोई व्यक्ति इस बात में विश्वास करता है कि मरने के बाद दोबारा जन्म होगा तो वो अच्छे काम करेगा अगर वो ये मानता है कि मरने के बाद कुछ नहीं होगा अगला जन्म कुछ नहीं तो वो वो टा तीसरा, तीसरा क्या था? कर्म कर्म पहले करम पहले फल दूसरा, तीसरा तीसरा ये था जिन कर्मों का फल ये शरीर है हाँ। ये वर्तमान शरीर जिन कर्मों का फल ये शरीर है वो कर्म आपने कब किए थे हाँ। तो क्योंकि कर्म पहले ही होना चाहिए फल तो पैदा होते ही मिल गया तो कर्म किया पिछले जन्म में फल मिला इस जन्म में दो जन्म हो गए तो एक नियम बताया था दंड के बिना कोई सुधरता नहीं है बताया था जी अगर आपके दिमाग में है कि अगर हम गलतियां करेंगे तो धन्य मिलेगा दंड भोगना चाहते नहीं तो क्या मतलब गलतियाँ करनी चाहिए या नहीं नहीं, नहीं करनी चाहिए अगर आपके मन बुद्धि में ये बात है कि मरने के बाद दूसरा जन्म होगा और अगर हम घोटाले करेंगे पाप करेंगे तो भगवान हमको आगे सुगर कुत्ता बुल्ली हाथी बंदर ऐसा बनाएगा अगर ये है दिमाग बने तो आप गलतियाँ करेंगे नहीं करेंगे तो आप ठीक काम करेंगे अच्छे काम करेंगे कि अगला जन्म होगा तो इंसान का जन्म चाहिए तो अच्छे काम करेंगे तो मनुष्य का जन्म मिलेगा बुरे काम करेंगे तो पशु पक्षी बनेंगे तो पशु पक्षी बनना चाहते नहीं तो यदि दंड याद रहेगा और ये विचार रहेगा मन में कि मरने के बाद दूसरा जन्म होगा तो आप गलतियाँ नहीं करेंगे अच्छे काम करेंगे ताकि आपके मनुष्य का जन्म मिले हंध बोलिए ऐसा भी भी हो हो सकता सकता है है जन्म में पशु पक्षी हो। ये भी हो सकता है, पर उसकी पहचान ये है कि यदि आप पूर्व जन्म में पशु पक्षी थे और इस बार मनुष्य बन गए तो फिर आपका जन्म सामान्य परिवार में होगा फोर्थ क्लास फैमिली कोई तो मजदूर चपरासी ऐसे परिवार में जन्म हो तब तो मान सकते हैं कि पिछले जन्म में पशु पक्षी होंगे जब पशु पक्षी से लौटकर मनुष्य बनता व्यक्ति तो उसका पहला जन्म पशु पक्षी से लौटने पर जो पहला जन्म होता है वो सामान्य परिवार में होता है कोई विद्वान सेठ, धनवान बुद्धिमान कोई सेनापति पुलिस वाला अधिकारी ऐसे घरों में नहीं होता वो तो तभी होता है जब उसने पिछले जन्म में मनुष्य बनकर 50 परसेंट से ज्यादा अच्छे काम किए हों तब ऊंचे घरों में जन्म होता है और अगर पचास अच्छे काम करेगा तो सामान्य परिवार में होगा और अगर पाप ज़्यादा कर दिए तो कुत्ता बिल्ली सांभ बिच्छू बनेगा और वहाँ दंड भोग के जब लौटेगा तो फिर सामान्य पुरुष सामान्य परिवार में जाएगा फिर वहाँ से वो आगे मेहनत दोबारा करेगा, फिर ऊपर ऊंचे परिवार में जन्म लेगा। ये नियम लिखते हैं दोनों प्रकार के कारण है घर तो अच्छा मिलेगा उसने दान वान किया होगा पैसे दान किए हुए तो उसका फल मिलेगा अच्छा परिवार संपत्ति वाला मिलेगा, गया लेकिन चोरियाँ भी की घोटाले भी की हत्याएं भी की किसी को परेशान भी किया दुख भी दिया टॉर्चर किया ऐसे पाप भी किए बुद्धि का मिसयूज़ किया तो भगवान ने बुद्धि छीन ली उसको पागल बना दिया पर पैसा दान किया तो इसलिए सेठ के घर बनाया तो दोनों तरह का दंड है उसका मतलब कुछ अच्छे काम किए उसका फल भी मिला और जो बुरे काम किए उसका दंड भी मिला ऐसा ठीक है हाँ जी बोलिए साहब ऐसे वो भी भी पैदा है है ठीक ठीक और उसके क्या कुछ नहीं नहीं उसके उसका उत्तर उसने पैसे दान दिए इसलिए गरीब क्या होगा बताया की आपने बताया कि एक शरीर हाँ छोड़ते हम दूसरा शरीर करते जी क्या इसमें ज्यादा कम समय का हिसाब किताब भी है या एक जगह से छोड़ा दूसरी जगह पैदा हो गया जो शास्त्रों में लिखा है उसके आधार पर हमारी समझ में यह आता है कि एक दो मिनट में चार मिनट में फैसला हो जाता है अभी मारा ना कोई चंडीगढ़ में तो भगवान एक दो मिनट में फैसला कर देगा इसको बेंगलोर में किसी इंजीनियर के पैदा करना और चंडीगढ़ से उठा के बेंगलोर ले जाएगा कितनी देर में उसमें बारह दिन नहीं लगते लोग बारह दिन तक घुमाते रहते हैं आज रात वहाँ को तो ऐसा नहीं जी मिनट में तो तो चला गया लेकिन पहले से से प्रोसीजर महीने चल रहा है नहीं नहीं वो उसके बाद प्रोसीजर चालू होगा पहले आत्मा पिता के तो सुनो सुनो पहले आत्मा पिता के शरीर में डालेगा ईश्वर बेंगलौर में किसी इंजीनियर के यहाँ पैदा करना है किसी आत्मा को दूसरा जन्म बेंगलोर में किसी इंजीनियर के घर में लेना है तो चंडीगढ़ में उसकी मृत्यु हुई तो वो मिनट में उसका डिसाइड हो जाएगा इसको कहाँ भेजना है तो बेंगलोर वाले इंजीनियर के घर उठा के ले जाएगा ईश्वर यहाँ से और उस पुरुष के शरीर में डाल देगा आत्मा को हो गया हिसाब किताब फैसला हो गया कि इसको यहाँ पैदा करना है अब वो तीन दिन में पाँच दिन में सात दिन में पंद्रह दिन में जब भी वो पति पत्नी सहयोग करेंगे तब तक वो पिता के शरीर में वेटिंग रूम में बैठा रहेगा जैसे आप रेलवे स्टेशन बैठे रहते हैं वेटिंग रूम वो वेटिंग रूम है उसका फिर वो पति पत्नी सहयोग करेंगे वो माता के शरीर में चला जाएगा वहां से उसका भ्रूण का विकास शुरू होगा उसके बाद नौ महीना लगेगा तब जाके उसका शरीर कंप्लीट होगा तब उसका है? दो है। अच्छा जो अभी पिता के नहीं। क्यों नहीं रह सकती वो काम नहीं करेगी चुपचाप पड़ी रहेगी बेहोश पिता के शरीर से वो कोई न सुख हो गएगी न दुख वो तो वेटिंग लोग काम कुछ नहीं करना बेहोश पड़े रहना चुपचाप जब उसका अपना शरीर बनेगा माता के शरीर में तो उसका अपना भ्रूण विकास शुरू होगा तब उसके बाद उसका काम शुरू होगा पिता के शरीर चुपचाप हाँ जी आप उसको बीज नाम दे दो कोई <laughs> फर्क नहीं पड़ता चुपचापी रहेगी <laughs> जैसे मैंने धारण दिया आप वेटिंग रूम में बैठे वहां ट्रेन आने में दे रहे होता है कुछ नहीं होता जब बच्चे का भ्रूण का विकास शुरू होगा ना माता के गर्भाशय में जब आत्मा स्थापित होगा हो। के बाद तो भ्रूण का विकास शुरू तब से प्राण शुरू होगा भ्रूण हो जाएगा प्राण उस प्राण शुरू हो की सहायता से उसका विकास होगा जो है, था था। जो, आनी, आनी, जो है नहीं निकलेगा और और से जो निकलेगा मिलन को मानते है क्या आपकी मेडिकल साइंस में आत्मा को तो नहीं मानते मेडिकल साइंस में आत्मा तो है ही <laughs> नहीं तो आप जीवित और डेड किस आधार पर डिसाइड करते कि अब मर गया नहीं वो ऐसे है वो देखे है। नहीं स्वर्ण की बात नहीं पूछ रहा हूँ वो, वो उसके बाद शुरू होता तो जब उन दोनों का मिलन होता है ना उसी समय ईश्वर आत्मा को भेजता है उसी समय आत्मा को भेजता है यदि आत्मा नहीं भेजी तो वो मिलन व्यर्थ हो जाएगा और कोई संतान का शरीर नहीं बनेगा अगर आत्मा भेजेगा तो ही वहाँ से फर्टिलाइजेशन शुरू होगा तो ये बात हो सकते हैं दो भी हो सकते वो हैं चार भी या दो, ट्विंस करने, वो दो आत्मा भेज देगा वो ईश्वर के हाथ में सिंगल देना है या ट्विंस देना है वो ईश्वर के आसमान की रचना को जो आप वो अपराधी है उनको दंड मिलेगा हत्या करना मना है, करना है तो जो ऐसे अपराध करेंगे उनको माता-पिता सरकार भी शामिल है सरकार ने भी छूट दे रखी है तो सरकार भी दोषी उसको भी दंड मिलेगा तो लगा दिया बच गई अपना बचाव कर लिया अब इसे मरने के बाद ये शरीर तो नश्वर है इसको जला दे जी और ये किसी काम का नहीं होगा ठीक है तो क्या अगर इसको हम दान दे, कर देते हैं मेडिकल को तो क्या मेडिकल के लिए किसी काम जी आएगा जी तो, जी तो क्या उसका भी फल मिलेगा किसी को मिलेगा बिल्कुल मिलेगा जैसे वसीयत कर जाते हैं ना जी मेरी संपत्ति इतनी है दस लाख की दो लाख आर्य समाज को देना दो लाख ग्रुप को देना दो लाख अनाथ है दो लाख मेरे बच्चों के लिए दो लाख गौशाला में तो आपने वसीयत कर दी तो उसका पुण्य मिलेगा ऐसे ये भी आपकी संपत्ति आप इसकी वसीयत कर दो कि मेरे मरने के बाद मेरा शरीर रोहतक मेडिकल कॉलेज को दे देना वो इस पर रिसर्च करेंगे और बच्चों को सिखाएंगे तो उसका भी पुण्य मिलेगा ठीक है चलिए अब आगे चलते हैं पार्ट में पुनर उत्पत्ति प्रत्यभाव के बाद दूसरा जन्म लेना इसको प्रत्येभाव कहते हैं तो ये तीन प्रश्न याद रहेंगे ना हाँ जब आप दूसरों से तीन प्रश्न पूछेंगे तो उनको भी समझ में आ जाएगी कि हाँ मरने के बाद दोबारा तो जन्म होता है तो यदि हम अच्छे काम करेंगे तो अगला जन्म मनुष्य का मिलेगा और बुरे काम करेंगे तो, तो पशु पक्षी बनेंगे अब कर्म करने में आप स्वतंत्र हैं आपकी इच्छा है अच्छे करो बुरे करो जैसा करो तीन घंटे की परीक्षा है विद्यार्थी तो स्वतंत्र है वो जो भी उत्तर लिखे सही लिखे गलत लिखे आधा लिखे पूरा लिखे जैसा भी लिखे उसको परीक्षा कुछ नहीं कहेगा तीन घंटा पूरा होने के बाद उसकी आंसर शीट ले ली जाएगी और फिर नंबर लगेंगे जैसा उसने लिखा उसके आधार पे नंबर लगेंगे तो मनुष्य जीवन भी तीन घंटे की परीक्षा है पहला घंटा बचपन है दूसरा जवानी है तीसरा बुढ़ापा है मृत्यु की घंटी बजेगी, टाइम इज ओवर समय समाप्त हो गया अब नंबर लगेंगे जो अच्छे कर्म किए तो भगवान मनुष्य बना देगा तो बुरे काम किए तो सुबह दुर्गा बनाएगा सांपू बनाएगा और वहाँ दंड बोग के फिर वापिस आ जाएंगे जैसे कोई अपराधी अपराध करता है उसको कोर्ट ने कहा तीन साल की जेल तो तीन साल जेल में रहेगा तीन साल पूरे हो जाएंगे फिर कोर्ट उसको छोड़ देगी जाओ फिर वार्निंग के साथ छोड़ेगी कि अब आप घोटाल करना नहीं तो दोबारा जेल में डालेंगे हाँ तो ईश्वर भी वार्निंग देकर चेतावनी देकर छोड़ता है कि अब तुमने बाप किए थे मैंने सूरग कुत्ता बनाया अब दंड पूरा हो गया अब तुमको वापस छोड़ रहा हूँ आगे अच्छे काम करना फिर गड़बड़ भी तो वापस डरूंगा hmm. फिर भेड़ बकरी बनाऊंगा सांप बिच्छू बनाऊंगा तो ये पुनरुत्पत्ति प्रत्यभाव इस प्रकार से पुनर्जन्म की व्यवस्था को समझना चाहिए तो जब व्यक्ति पचास परसेंट अच्छे काम करेगा पूरी जीवन में और 50 परसेंट बुरेगा तो उसको अगला जन्म साधारण मनुष्य का मिलेगा फोर्थ क्लास फैमिली साधारण मनुष्य का मतलब फोर्थ क्लास फैमिली अगर उसके कर्म 50 परसेंट से अधिक अच्छे हैं 60, पैंसठ सत्तर अस्सी परसेंट अच्छे काम किए तो अच्छे ऊंचे विद्वान धार्मिक धनवान माता पिता के उसको जन्म मिलेगा और अगर 100 परसेंट अच्छे काम करेगा तो मोक्ष मिलेगा तो जिसको मोक्ष में जाने की इच्छा हो सौ तो परसेंट अच्छे काम करेगा गड़बड़ नहीं करना एक भी अनजाने में गलती हो गई तो अलग बात है जान के नहीं करना जब तक जानबूझकर बूझ गलतियां करेंगे तब तक मोक्ष नहीं होगा और अनजाने में गलती हुई तो कोई बात नहीं वो जमा होगी हमारे अकाउंट में जब मुक्ति से लौट तब हो गेंगे दंड तो उसका भी मिलेगा माफी अभी कुछ नहीं ईश्वर के शब्द कोश में माफी शब्द है ही नहीं माफी मानी हो होती मनुष्य क्या होती है माफी मनुष्य लोग एक दूसरे को माफ कर देते हैं करना भी चाहिए मनुष्य को तो कर देते हैं पर ईश्वर माफ नहीं करता वो तो पूरा हिसाब से न्याय से कर्मों का फल देता है ईश्वर यदि माफ करने लग जाए तो लोग पाप कम करेंगे या ज्यादा करेंगे ज्यादा करेंगे और जैसे जैसे पाप माफ होते जाएंगे पाप बढ़ता जाएगा और पाप बढ़ता जाएगा लोगों का जीना मुश्किल हो जाएगा इसलिए ईश्वर इस माफ नहीं करता वो हर एक कर्म का हिसाब से फल देता है तो यदि ये दंड व्यवस्था याद रहेगी कि अगले जन्म में हमको दंड मिलेगा तो फिर हम बुरे काम नहीं करेंगे तो इस तरह से ये मोक्ष का रास्ता हो गया सौ परसेंट अच्छे काम करें मोक्ष हो जाएगा और अगर तीसरा नियम है यदि पाप कर्म पचास परसेंट से ज्यादा किए साठ सत्तर अस्सी पाप किए तो फिर कीड़े मकोड़ा सांप बिच्छू पशु पक्षी योजनों में जाना पड़ेगा वहां दंड भोगना पड़ेगा और जितने पाप अधिक किए थे पहले उसका दंड मिलेगा जब उदाहरण लेते हैं बात स्पष्ट हो जाएगी मान लो किसी व्यक्ति ने 60 परसेंट पाप किए अपने पूरे जीवन में कितने किए 60 60 साठ परसेंटी किए 40 परसेंट तो 60 और 40 में कितना अंतर 20 है बीश बीश का। तो मतलब 20 परसेंट पाप ज्यादा किए उसने इस 20 का दंड भोगने के लिए उसको भगवान सूर कुत्ता हाथी धोकर वैर घोड़ा लगाएगा वो छह योनियों में डालेगा या बीस में वो डालेगा वो नहीं में डालेगा वो वो भगवान जाने तो जब तक तक 20 पाप का दंड पूरा नहीं भोग लेगा जीवात्मा तब तक उसको पशु कीड़े मकोड़े और जब का दंड भोग लिया में से, अब कितना बचा चालीस और पुण्य चालीस पहले से कर रखा था तो चालीस चालीस बराबर हो गया तो जैसे ही बराबर हो जाएगा फिर लौट के वापस साधारण मनुष्य में आ जाएगा अब फिर उसको अवसर मिलेगा फिर अच्छे काम करो और अच्छे कर्मों की परसेंटेज बढ़ाओ 100 तक जाना पर होता क्या है व्यक्ति लौट के आता है 50 में बराबर बराबर होके सामान्य मनुष्य बनता है फिर वो थोड़ी मेहनत करता है अगले जन्म में 60 परसेंट पुण्य करता है तो अगले जन्म में उसका प्रमोशन हो जाता है कोई सेठ के घर जन्म मिल जाएगा फिर फिर वहाँ जन्म में वो और मेहनत करेगा सत्तर पुण्य करेगा तो अगले जन्म में और प्रमोशन हो जाएगा और अच्छे ऊंचे परिवार में फिर 80 परसेंट करेगा और ऊंचे परिवार में और जब 80 परसेंट करके अच्छे ऊंचे परिवार में जाएगा फिर उसको अभिमान आ जाएगा और अभिमान आएगा फिर खूबी खराब हो जाएगी <laughs> फिर घोटाले <गुणी जाना> <laughs> शुरू करेगा फिर शोषण करेगा परेशान करेगा चोरी करेगा रिश्वत लेगा दूसरों को दबाएगा और फिर वो नापस नीचे आ फिर पाप उसके बढ़ जाएंगे घर तो नीचे हो जाएंगे जैसे आपने सांप सीढ़ी का खेल देखा है ना सांप सीढ़ी वाला केला भी होगा बचपन में तो जैसे सीढ़ी लग जाती है तो ऊपर चढ़ जाते हैं और फिर चार घर आगे गए तो सांप ने काट लाया का नीचे, नीचे आगे तो ये संसार सांप सीढ़ी के खेल की तरह से है कभी हम अच्छे काम करते हैं तो प्रमोशन हो जाती है फिर वहाँ होटल करते हैं तो घर भगवान नीचे काट डाल देता है सांप काटता है पतन हो जाता है ऐसे ऊपर नीचे ऊपर नीचे लाखों जन्मों तक चलता रहता है करोड़ों जन्मों तक व्यक्ति ऐसे ही सांप सीढ़ी के चक्कर में दुनिया में धके खाता रहता है तब जाके कहीं उसको आकर आती है बहुत दिनों के बाद फिर सोचता है अब तो मैंने बहुत मार खा ली अब अब गलतियाँ नहीं करूंगा तो मौसम में जाऊँगा बस फिर कोई कोई ऐसा होता है जो फिर सीधा मोक्ष की तरफ चलता बोलिए अब शारीरिक दोनों कल हमने की थी मानसिक अच्छा, पाप पाप पाप बताएं बताएं बताएं शारीरिक और वाणी के के के भी तीन तीन तरह तरह कर्म कर्म होते हैं, तीन तरह के होते हैं हैं पुण्य शरीर से अच्छे कर्म करना करना करना यज्ञ दान देना सेवा परोपकार करना रक्षा करना प्राणियों की रक्षा करना देश की रक्षा करना विद्या पढ़ाना प्रचार करना ये शरीर के काम ये अच्छे काम और शरीर से चोरी करना धक्का मुक्की करना शोषण करना व्यविचार करना अंडे खाना मांस खाना शराब पीना ये सारे शरीर के अपराध हैं बुरे काम वाणी के सत्य बोलना मीठा बोलना सभ्यता से बोलना नम्रता से बोलना अच्छी सलाह देना प्रसंग के अनुकूल बोलना समय पर बोलना उचित मात्रा में बोलना फालतू भी नहीं बोलना कम भी नहीं बोलना ये शुभ कर्म है वाणी के झूठ बोलना छलखपट करना धोखा देना कठोर भाषा बोलना चिल्ली उड़ाना मजाक उड़ाना ये वाणी के दोष है बुरे कर्म मन के सबके बारे में अच्छी भावना रखना सर्वे भगवंतु सुखी ना ये भगवान सब सुखी हों अच्छे काम करें सुखी रहें और ईश्वर को मानना मन से स्वीकार करना ईश्वर है कर्मफल है पुनर्जन्म है मुक्ति है बंधन है ये सारी व्यवस्था ठीक ठाक है इस तरह से मानना तो ये मन के शुभ कर्म और मन के जो पापकर्म है दूसरों के बारे में बुरी बुरी बात सोचना हे भगवान इसकी टांग टूट जाए तो अच्छा है इसके मकान में आग लगे इसकी दुकान में चोरी हो तो अच्छा है इस तरह से व्यक्ति बुरी बुरी बात सोचता है ये मन के पाप पापकरण है और मन में गलत योजनाएं बनाना चोरी करूंगा घोटाले करूंगा बेवकू बनाऊंगा मूर्ख बनाऊंगा लोगों को ठगूंगा इस तरह की योजनाएँ बनाना और ना ईश्वर है ना कोई आत्मा है ना कर्मफल है ना पुनर्जन्म है इन बातों को स्वीकार नहीं करना इसको स्तिकता बोलते हैं तो ये सारे मन के पाप कारण ठीक हो गए तो कौन सा सूत्र चल रहा था उत्पत्ति की बात हो गई अब आगे चलेंगे बीसवा सूत्र देखिए भाव के बाद क्या है आगे की बात चलिए बोलिए प्रवृत्ति दोष जनितो जनित फल फल फल की बात है मतलब कर्मों का फल अभी प्रवृत्ति की बात बताई थी प्रवृत्ति वाक बुद्धि शरीरारंभ मन वाणी शरीर से क्रिया करना कर्म है अब ये कर्मों का फल है इस सूत्र में तो फल की परिभाषा बताते हैं प्रवृत्ति दोष जनितो अर्था फल प्रवृत्ति की परिभाषा सत्रवे सूत्र में दोष की परिभाषा सूत्र में तो प्रवृत्ति का मतलब था कर्म मनवाणी से जो कर्म किए जाते हैं और दोष का अर्थ है राग द्वेष आदि जो कर्मों को करने में जीवात्मा को प्रेरित करते हैं जिनकी प्रेरणा से व्यक्ति कर्म करता है वो है दोष राग-वेश रागवेश काम क्रोध लोग ईर्ष्यामान ये सारे के सारे तो अब कह रहे हैं कि फल किसको कहते हैं प्रवृत्ति और दोष इन दोनों से जनितो अर्था जो वस्तु उत्पन्न होती है प्रवृत्ति और दोषों से मिलकर जो चीज पैदा होती है उसका नाम कर्मों का फल है तो प्रवृत्ति का मतलब था कर्म और दोष का मतलब भावना राग की भावना द्वेश की भावना परोपकार की भावना स्वार्थ की भावना ठीक है इस भावना को दोष के नाम से कहेंगे तो जब कर्मों का फल डिसाइड किया जाएगा फल का निर्णय किया जाएगा तब दोनों चीजें कम होंगी क्रिया कैसी थी और उस क्रिया के पीछे आपकी भावना कैसी थी दोनों को मिला तब निर्णय होगा अकेली क्रिया से फल का निर्णय नहीं होगा और अकेली भावना से भी नहीं होगा दोनों को कंबाइन करना पड़ेगा तब जाके पता चलेगा इसका कारण किस कैटेगरी में है और फल भी किस तरह का दिया जाए ठीक है जैसे उदाहरण के लिए एक सैनिक ने बंदूक उठाई बॉर्डर पे और चार आतंकवादी घुस रहे थे हमारे देश की सीमा दौड़ के घुस रहे थे चार आतंकवादी भारतीय सैनिक ने बंदूक उठाई और चार आतंकवादी उठा दिए मार दिए उसको दंड मिलेगा या हुए न तो उसका कर्म अच्छा है या पूरा अच्छा।, अच्छा तो ये कैसे निर्णय हुआ एक तो उसकी क्रिया से और एक उसकी भावना से दोनों को मिलाकर के तब फैसला हुआ सैनिक की भावना देश के लिए अच्छी है या खराब अच्छी अच्छी भावना सुरक्षा करना चाहता है और जब उसने चार आतंकवादी मार तो देश की रक्षा हुई या नहीं हुई तो क्रिया भी अच्छी हो और भावना भी अच्छी जब दोनों अच्छे होंगे तब उसको शुभ कर्म कहेंगे अच्छा काम कहेंगे और जब अच्छा काम करेंगे तो उसका फल मिलेगा इनाम मिलेगा ठीक है तब उसका फल अच्छा मिलेगा अच्छे कर्म का अच्छा फल अब दूसरा उदाहरण ये शुभ कर्म का उदाहरण है जिसमें दोनों अच्छे हैं क्रिया भी अच्छी भावना भी अच्छी दोनों अच्छे अब दूसरा उदाहरण एक आतंकवादी ने बंदूक उठाई और देश के चार नागरिक मार दिए सैनिक ने भी चार आदमी मारे आतंकवादी ने भी चार आदमी मारे क्रिया दोनों की एक जैसी है क्या भावना भी एक जैसी है भावना एक जैसी नहीं है भावना तो इस भावना के अंतर की वजह से सैनिक को तो इनाम मिलेगा और आतंकवादी को को को भी भी कही कहीं कहीं ना गया गया भाई भाई ये अल्लाह अल्लाह का खुदा खुदा मार्ग है तो जी उस वो वो परमात्मा पाने के लिए रहा, भाई रहा हूं। और मैं वो भी भी। वो मेरे मेरे इसे की की प्राप्ति होगी जरतक में ले जाएगा तो जी वो उसका दोष है या नहीं उसको में उसने गलती की है तो, तो, तो पाप कम लगेगा दंड कम मिलेगा और जो जान बूझ के मारेगा उसको दंड ज्यादा मिलेगा उसने गलत किया है गलत किया है तो दंड मिलेगा जानबूझ के गलत करेगा ज्यादा दंड मिलेगा अनजाने में गलत किया तो कम मिलेगा ये तो ठीक है पर दंड तो मिलेगा उसके काम को हम अच्छा काम तो नहीं कह सकते तो नहीं सकते नहीं। नहीं नहीं जो जो उसको गलत पढ़ा दिया गया इसलिए उसका दोष कम हो गया और अगर उसको ये पढ़ाया जाता निर्दोष को नहीं मारना और फिर वो निर्दोष को मारे तो अब तो उसको ठीक पढ़ाया गया था फिर भी उसने गलती की तो अब उसको ज्यादा दंड मिलेगा अनजाने में गलती की तो कम मिलेगा जानबूझ के गलती की तो ज्यादा दंड मिलेगा ये टॉपिक खत्म हो गया अब बात चल रही है कि उसने जो कर्म किया वो ठीक किया या गलत किया अब ये टॉपिक है अब बताओ आतंकवादी ने जो चार नागरिक मारे वो ठीक किया या गलत किया बस तो गलत इसलिए किया कि उसकी भावना खराब है एक तो भावना खराब है वो आतंकवाद फैलाना चाहता है लोगों को भयभीत करना चाहता है और दूसरा उसकी क्रिया भी खराब है उससे चार का नुकसान हो गया देश के। तो क्रिया भी खराब है, भावना भी खराब है दोनों खराब है इसलिए इसका नाम अशुभ कर्म है इसलिए उसको दंड दिया जाएगा अच्छे कर्म का अच्छा कल बुरे कर्म का बात है तो सैनिक ने कर्म भी अच्छा किया भावना भी अच्छी थी दोनों अच्छे थे इसलिए उसको इनाम दिया गया और आतंकवादी की भावना भी अच्छी थी वो भावना भी खराब थी क्रिया भी खराब थी दोनों खराब थे इसलिए उत्पन्न हुआ की जो दंड की चार आदमी जो मरे है सजा या दंड जो है समान है दोनों का लेकिन उसका फल के भागी कही हो जाएंगे वो बढ़ जाएगा नहीं क्यों क्योंकि तो वो है ये भी है और जो उसको रास्ता है है है वो भी उस फल का जो है है। तो तो ये मैं ठीक हूं मतलब आप कह रहे हैं कि एक तो एक आतंकवादी ने चार आदमी मार दिए पढ़ाया था दंड हाँ, मिलेगा जो उनके लिए स्कूल चलाएगा उस टीचर के लिए स्कूल चलाएगा आतंकवादी तो तैयार करने के लिए जो उनको खाना खिलाएगा जो उनको दान देगा ये सारे अपराधी इनको सबको दंड मिलेगा और जो अच्छे काम में सहयोग करेगा उनको सबको पुण्य मिलेगा ठीक है इस तरह से तो हमारी बात यह चल रही थी कि प्रवृत्ति दोष जनित अर्था फल क्रिया और भावना दोनों को मिला करके फल का निर्णय होगा यदि दोनों अच्छे हैं क्रिया भी अच्छी है और भावना भी अच्छी है तो वो अच्छा काम माना जाएगा शुभ कर्म माना जाएगा उसका इनाम मिलेगा और क्रिया भी खराब है भावना भी खराब है दोनों खराब है तो अशुभ कर्म माना जाएगा उसका दंड मिलेगा दो उदाहरण हो गए एक सैनिक वाला एक आतंकवादी का अब तीसरा उदाहरण तो तीन प्रकार के कर्म बताए हैं एक दृष्टिकोण से शुभ अशुभ और मिश्रित बोलिए शुण। शुण। तो सैनिक वाला कौन सा कर्म हुआ शुभ कर्म हुआ और आतंकवादी वाला अशुभ कर्म। कर्म अब मिश्रित का मिश्रित का उदाहरण में एक चीज अच्छी होगी एक चीज खराब होगी दोनों मिक्स हो जाएंगे क्रिया अच्छी है और भावना खराब है तो मिश्रित कर्म हो गया भावना अच्छी है क्रिया खराब है तो भी मिश्रित हो गया तो इसके दो तो उदाहरण सुनाता एक उदाहरण में क्रिया तो अच्छी होगी भावना खराब हो जैसे एक नगर में बहुत सारे पुस्तक प्रकाशक थे बुक पब्लिशर किताबें छापते थे तो एक बुक पब्लिशर ने प्लानिंग किया कि इस एक वर्ष में मैं 10 पुस्तकें छापूंगा जनता को पढ़ने के लिए दस पुस्तक नई छापे तो एक उसका दूसरा कम्पिटिटर था प्रतियोगी वो भी पुस्तकें छापता था वो इससे द्वेष करता था चलता था उसको पता लग गया कि ये बुक पब्लिशर इस बार दस किताब छापेगा तो उसने कहा मुझे इसकी नाक काटनी ये दस छापेगा मैं पंद्रह छापूंगा उसने ऐसी प्लानिंग कर और दोनों ने अपना अपना काम कर दिया पहले पब्लिशर ने कितनी छापी और दूसरे ने दूसरे ने दस छापी और कितनी हो गई टोटल? जनता को को पढ़ने को मिली तो परिणाम तो अच्छा ही आया, जनता को को, तो फायदा हो गया ना पुस्तक मिली पढ़ने को। लेकिन जिसने पंद्रह किताब छापी उसकी भावना कैसी थी, प्रणाराग प्रणाराग थी, थी, थी ना? ना? तो ये जो पंद्रह पुस्तक छापी जिस प्रकाशक ने उसका कर्म मिश्रित करना उसकी क्रिया तो अच्छी थी पंद्रह पुस्तक छाप गई थी जनता को हो। फायदा होगा लेकिन उसकी भावना खराब थी देश वाली तो क्रिया अच्छी और भावना खराब दोनों मिक्स हो गए इसको मिश्रित कर्म कहेंगे तो जैसा कर्म होगा वैसा फल होगा कर्म मिश्रित है तो फल भी मिश्रित होगा फल भी मिला जुला होगा थोड़ा सुख थोड़ा दुख थो। जैसे भी लोग दूसरे थे एक बच्चे को सेठ के यहाँ मिला पर पागल वाला जन्म मिला मेंटली रिटायरमेंट काम तो नहीं तो ये का ले है क्या? ये माता पिता को कर्जा नहीं लिया उसने कोई पिछले जन्म के रिश्ते से हमारा कोई लेना-देना नहीं होता ईश्वर तो हर व्यक्ति कर्म करने में स्वतंत्र है और वो अपने अपने हिसाब से कर्म करता है तो ईश्वर तो देखता है इसको दंड कहाँ देना है किस तरह से देना है? वो ईश्वर अपने हिसाब से देता है पिछले जन्म में माता पिता का कर्जा लिया था और अब चुकाएगा ऐसा कुछ नहीं ऐसा नहीं कर्जा जिसने लिया था चुकाना तो पड़ेगा पर वो इस तरह से नहीं चुकाएगा उसका तरीका अलग है वो क्या तरीका है सुनिए दो व्यापारी मान लो दो व्यापारी थे दोनों मित्र थे दोनों ने पार्टनरशिप कर बिजनेस और एक व्यापारी ने उसकी संपत्ति छीन ली घोटाला कर दिया दो पैसे ने? सारी संपत्ति खा गया उसको दस परसेंट दिए और नब्बे परसेंट खुद खा गए तो दस परसेंट तो उसका हिस्सा बनता था अस्सी परसेंट लूट लिया उसको तो अब इसको जो फालतू पैसे लूट लिए धोखे से वो उसको चुकाने पड़ेंगे जितना उसका हिस्सा बनता है वो उसको चुकाने पड़ेंगे तो मान लो पचास पचास की भागीदारी थी और पचास में से उसको दिए दस पैसे और खुद लेगा नब्बे पैसे तो नब्बे में से 50 तो उसके थे तो चालीस फालतू तो लूट रही है उसके तो ये 40 परसेंट जो चोरी करी इसका ब्याज समेत डबल करके उसको चुकाना पड़ेगा अब वो कैसे चुकाएगा इन दोनों के बीच में एक और कड़ी है वो है ईश्वर न्यायधीश एक चोर ने किसी सोच के, सेट के चोरी करी तो कोर्ट सिस्टम क्या कहता है तुम आपस में निपट लो या हमारे पास आओ हमारे पास, पास आओ कोर्ट चोर तो को छूट नहीं है तो बीच में न्यायाधीश बैठा है वो इसी काम के लिए बैठा है कि किसने चोरी की तुम मुझे शिकायत करो मैं ढूंढूंगा तो सेठ जाके कोर्ट में शिकायत के साथ मेरे यहां चोरी हो गई दस लाख का माल चोरी हुआ अब हम मुझे ढूंढो और वापस दिलाओ तो कोर्ट सिस्टम ने पुलिस को आदेश दिया जाओ जाओगे ढूंढो, इसी इलाके में चोरी हुई है ढूंढो कौन है चोर पकड़ के लाओ पुलिस गई उसने खूब खो, खोजबेन की चोर पकड़ा गया उसके घर की तलाशी ली पूरी संपत्ति बरामद हो गई चोरी का माल दस लाख तो अब ये जो केस चल रहा है तो ये जो भी चोर का केस चलेगा कोर्ट में चलेगा और जो चोरी का माल मिला पुलिस बुला उसको कोर्ट के सामने रखेगी न्यायाधीश के सामने रखेगी कि साहब ये माल चोरी में बरामद हुआ है अब सेठ को पूछा जाएगा पहचानो यही तुम्हारा सामान ओके हाँ साहब मेरा सामान यही है यही चोरी हुई मेरा सामान ठीक हो गया अब उस सामान का क्या करेंगे चोर को दे देंगे सेठ को देंगे या सरकारी खजाने में जमा करेंगे सेठ को मिलना चाहिए न्याय तभी तो होगा सेठ की जो संपत्ति चोरी हुई वो उसको वापस मिलनी चाहिए और चोर को दंड मिलना चाहिए तो ये सारी व्यवस्था कोर्ट करेगी चोर और सेठ आपस में नहीं निपटाएंगे उसमें बीच में एक तीसरा मीडिएटर है वो है कोर्ट सिस्टम तो ऐसे ही दो व्यापारियों में से एक ने दूसरे को धोखा दिया उसके चालीस पैसे खा गया तो ब्याज समेत उसको अस्सी अस्सी पैसे चुकाने पड़ेंगे अब इन दोनों के बीच में बैठा मीडिएटर ईश्वर वो क्या करेगा उससे पैसे वसूल करेगा जैसे कोर्ट ने वसूल किए चोर से समझ में आ रहा है चोर से किसने पैसे वसूल किए कोर्ट ने और कोर्ट ने फिर उसको दिए सेट, बीच में एक मध्यस्थ था ना न्यायाधीश तो ऐसे ही जिस व्यापारी ने पैसे खा लिए उससे तो ईश्वर वसूल करेगा उसका ईश्वर का लेना देना बस और जिसके पैसे खाए थे उसको ईश्वर चुकाएगा वो तो आपस में कोई लेना देना नहीं ना वो पहचानते एक दूसरे को यहाँ तो चोर सेठ पहचानते पहचानते भी क्या है चोर को सेठ को तो पता ही नहीं किसने चोरी की उसको तो क्या मानू वो कैसे पहचानेगा वो अपने सामान की पहचान कर लेगा पर चोर को तो नहीं पहचानता ना किस चोर ने चोरी की थी तो ये सारी जिम्मेदारी कोर्ट की है न्यायाधीश की है वो ये सारी व्यवस्था करेगा तो इस प्रकार से ईश्वर व्यवस्था करेगा जिसके पैसे खा लिए गए उसको ईश्वर चुकाएगा अस्सी पैसे और जिसने चोरी की थी उससे ईश्वर मसूरी कर लेगा अब कैसे करेगा वो सुनिए जिसने धोखा देकर पैसे चुराए चालीस परसेंट उसको बनाएगा बैल और उस पर मजदूरी करवाएगा चल बेटा कर मजदूरी जब तक अस्सी पैसे नहीं चुकेंगे तब तक, तक, तक उससे मजदूरी करवाएगा बैल बनाएगा घोड़ा बनाएगा हाथी बनाएगा इस तरह से उसको डंडे मार मार के उससे पैसे वसूल करेगा मजदूरी करवा करवा ये काम ईश्वर का है और जिसके पैसे खा लिए गए उसको ईश्वर चुकाएगा कैसे झुकाएगा इसको एक सेठ के यहाँ पैदा कर देगा और पैदा होते ही सारी सम्पत्ति वापस मिल जाएगी कैसे चुकाएगा तो वो बाप बेटा आपस में नहीं वसूल करेंगे एक दूसरे को वो वो वो तो तो तो पहचानते भी नहीं नहीं नहीं जी ये परिवार परिवार दुख है इसलिए हुआ कि जो परिवार के लोग है।, <laughs> है ना माता पिता वो भी अपराधी है माता पिता भी अपराधी और बेटा भी तीनों अपराधी इसलिए भगवान ने तीनों को इकट्ठा कर दिया सारे इकट्ठे मिलकर दंड ये सब लिखा है शास्त्र में भी ऐसे में अपनी और से नहीं कह रहा आ, ये सब लिखा न्याय दर्शन के में लिखा है माता पिता और संतान इन तीनों के कर्म आपस में मैच करते हैं तो तीनों के कर्म मैचिंग होते हैं तब जाके ईश्वर ऐसी आत्मा को ऐसे माता पिता के यहाँ भेजता है अब सारे मिलके के अपना दंड बोरी है या पता लगा है है कि ब्याज लेना पाप नहीं, नहीं कोई बात एक तरीके से हैं हैं नहीं। नहीं। पैसा देते हैं और ब्याज लेते हैं क्या इसका पाप या दंड कुछ मिलेगा या क्या है वेदों में ब्याज लेना अपराध नहीं है वेदों में लिखा है ब्याज ले सकते और मात्रा कम होनी चाहिए वेद का जो कानून है वो मैं आपको बता देता हूँ आजकल वो लागू नहीं होता आजकल नहीं चलता वो उस कारण से मुद्रा स्फीति बढ़ती है मुद्रास्फीति समझते क्या क्या बोलते हैं हैं उसको इन्फ्लेशन इन, क्या, इन्फ्लेशन तो मुद्रा उससे बढ़ती है जब ब्याज की मात्रा अधिक होती है उसका परिणाम ये होता है कि भाव बढ़ते जाते हैं उसकी कीमत घटती जाती है आपने अपने बचपन में एक रुपए का एक किलो भी खाया होगा अब सात सौ रुपये आठ सौ रुपये हजार रूपये हो गए। किलो इतना ही एक किलो कल एक रुपए में आता था हजार रुपये में आता तो इसका नाम है इन्फ्लेशन मुद्रास्फीति। तो वेद में लिखा है ब्याज लेना चाहिए लेकिन कितना लेना चाहिए सौ वर्ष में भी मूलधन से दोगुना ब्याज ले सकते हैं इससे ज्यादा नहीं सौ वर्ष में मतलब आपने किसी को दस रुपये दिए तो सौ साल में भी उससे बीस से, से ज्यादा वसूल नहीं कर सकते और आज तो छह साल में डबल हो जाते हैं, हाँ। सौ साल, साल, तो साल में भी बीस से ज़्यादा नहीं लेना और तो सौ साल में तो कितने हो दस के तो हो के तो तरीका बदल देंगे, हाँ। ले तो उसका अर्थ ये हुआ ना कि दस रुपए दिए दस रुपए वापस ले लिए दस रुपए ब्याज ले लिया बीस रूपये बाद खत्म हो आगे गया तो देते रहो कोई बात नहीं फिर लेते रहो देते रहो लेते रहो और पर एक रहोक्शन खत्म हो गई पर यहाँ तो क्या होता है कि वो गलत तरीके से उसका ब्याज भी ब्याज ब्याज भी ब्याज चक्रवर्ती ब्याज बढ़ाते जाते हैं वो गलत तरीका उससे फिर गड़बड़ होती है चलिए हम लौट के वापस आएंगे तो ये बात चल रही थी कर्म का फल मिश्रित कर्म का मिश्रित फल तीसरे उदाहरण में ये बताया कि एक बुक पब्लिशर ने दस किताब छापी दूसरे ने पंद्रह छापी पंद्रह वाले का मिश्रित कर्म हुआ उसकी क्रिया तो अच्छी थी लेकिन भावना खराब थी इसलिए वो मिश्रित कर्म हो गया अब चौथा उदाहरण चौथे उदाहरण में भावना खराब होगी नहीं भावना तो अच्छी होगी इसमें तो भावना खराब थी ना इसमें भावना अच्छी, अच्छी होगी और क्रिया खराब हो तो उसका उदाहरण है एक डॉक्टर साहब थे थे थे और और रोगियों की चिकित्सा करते कई रोगी रोगी आते थे। ऐसे एक रोगी आया तो डॉक्टर साहब कहीं और ध्यान में थे कहीं और मन में कोई और बात चल रही थी रोगी की गलत दवा लिए थी रोगी को जो दवा देनी चाहिए वो गलत लिए थी रोगी ने खा लिया और रोगी को क्या बच दवा ठीक है या गलत हो तो डॉक्टर पे भरोसा करता है तो डॉक्टर साहब ने जो दवा दी उसने खा ली और मर गया तो डॉक्टर की भावना तो अच्छी थी फिर रोगी को ठीक करना है भावना अच्छी थी और क्रिया गलत होगी तो मार गए इसको मिश्रित कर्म करेंगे तो इस तरह से कहीं कर्म अच्छा होता है कहीं बुरा होता है कहीं मिश्रित होता है तो जैसा कर्म होता है वैसा उसका फल होता है जब अच्छा कर्म है तो फल भी अच्छा मिलेगा बुरा कर्म है तो फल भी बुरा मिलेगा और कर्म मिश्रित हो तो फल भी मिश्रित मिलेगा यह है कर्म फल की व्यवस्था तो इसमें चार उदाहरण बना अब कुछ पूछना हो तो बोलिए इस कर्म फल के मामले में कोई प्रश्न हो तो पूछिए आगे चलेवा सूत्र देखिए अब बारह में से दस प्रमेय हो गए ग्यारहवा प्रमेय है दुख, सूत्र बोलिए, लक्षणम, दुखम। बहुत से लोग कहते हैं ना तो सुख की कोई सत्ता है ना दुख की कोई सत्ता है ये तो अपनी कल्पना हैं। किसी कोई व्यक्ति किसी चीज में सुख मानता है तो सुख है कोई दुख मानता है तो दुख है वो तो हमारी मन का पर है सुख दुख का कोई अपना अस्तित्व नहीं है ऐसा बहुत सारे लोग कहते हैं वो गलत एक कहता मुझे शराब पीने में अच्छा लगता है मेरे लिए अच्छी चीज है आपको खराब लगता है आपके लिए खराब है ये तो अपना अपना विचार है कोई शराब खराब चीज थोड़ी है मुझे अच्छी लगती है मैं उसको पीता हूँ तो ये मान्यता गलत है सुख दुख की अपनी सत्ता है तो उसका अपना अस्तित्व है और कुछ कुछ कल्पनाओं से भी होता है सुख और दुख कुछ वास्तविक होता है कुछ कल्पना से होता है दोनों प्रकार का जैसे कोई व्यक्ति आपके सर में डंडा मारे जोर से और सर फूट जाए खोज निकल आए और दर्द होने लगे अब जो आपको दर्द हो, हो रहा है या काल्पनिक है या वास्तविक तो आप सुख की कल्पना कर लो दुख की मत करो आप सुख की कल्पना कर लेगा तो जहां हमारी कल्पना से वो चेंज नहीं हो पा रहा चोट लगी दर्द हुआ, परेशानी हुई कष्ट हुआ, ये जो तो दुख है ये तो तो पचास बार याद करता अब पचास बार दुख हुआ उस घटना को जितनी बार याद करेगा उतनी बार उसका दुख बढ़ेगा यह काल्पनिक है इसको आप चाहे तो रोक सकते हैं जो काल्पनिक दुख है हमारी कल्पना से हमारे विचारों से हमारी स्मृतियों से जो बार बार नया नया दुख पैदा होता रहता है हम चाहे तो उसको रोक सकते हैं और जो एक बार हुआ वो, वो तो वास्तविक था तो दोनों प्रकार का दुख है ऐसे ही सुख भी एक व्यक्ति को कॉलेज में गोल्ड मेडल मिला फर्स्ट प्राइज तो उसको बड़ा अच्छा लगा सम्मान हुआ खुश हुआ सबके सामने मेडल मिला उसको तो तो ये वास्तविक सुख था अब उस घटना को पचास बार याद करता है दोहराता है तो उसका सुख बढ़ेगा या नहीं बढ़ेगा अब जो याद कर करके उसका सुख बढ़ रहा है ये काल्पनिक सुख है तो इस प्रकार से सुख और दुख दोनों वास्तविक भी हैं और काल्पनिक भी हैं, दोनों तरह के हैं तो ये मैंने एक भ्रांति का निराकरण कर दिया जो लोग ये समझते हैं कि सुख दुख की कोई सत्ता नहीं है ये उनकी भूल है सूत्रकार कह रहे हैं दुख वास्तविक है उसकी सत्ता है तो क्या परिभाषा है उसकी बाधना लक्षण दुख जो हमको बाधा स्वरूप है जो हमें अच्छा नहीं लगता जो फीलिंग हमें बैड फीलिंग जो अच्छी नहीं लगती खराब अनुभूति जिसे हम नहीं चाहते उसका नाम दुख है कष्ट है पीड़ा है ताप है इसका नाम दुख है जो हम नहीं भोगना चाहते उसका नाम दुख है परिभाषा है एक छोटे बच्चे को ले जाओ डॉक्टर साहब के बाद और उसको इंजेक्शन दिखाओ बेचारा डरता कहता नहीं नहीं नहीं इंजेक्शन मत लगाओ उसको कष्ट होता है ना तो वो कष्ट भोगना नहीं चाहता ये तो दुख है अभी तो कहता है नहीं नहीं नहीं उससे इंजेक्शन मत लगाओ और फिर कई लोग उसको ठीक पटरी पर लाने के लिए कहते इंजेक्शन लगाएंगे घर काम नहीं तो तुझे इंजेक्शन लगाएंगे हाँ नहीं नहीं इससे हमारा हमारा जो पुण्य का वो गटेगा। नहीं तो तो हम लिए ना ना ना ऐसा नहीं और आप कल्पना से दुख बढ़ाएंगे तो क्या पीछे पाप कट जाएगा दोनों कटेंगे या नहीं? नहीं जब वो नहीं कटेंगे तो यहाँ सुख ले क्यों कटेंगे आपकी कल्पनाओ से पिछला कोई हिसाब किताब कटने वाला नहीं कर्म का अलग अलग, अलग फल है अगर आप हैं और अपना दुख, तो दुख तो को पचास हजार नहीं है तो समझदार ये पचास हजार मत दोहराओ फालतू का दुख क्यों फ्री में भोग रहे हैं उसको ब्रेक करो एक बार तो नुकसान हो गया ऐसे हो गया उसको बार बार याद मत करो तो कल मैंने बताया था ना दुख की घटनाओं को जितना याद करेंगे उतना आपका दुख बढ़ेगा और सुख की घटनाओं को जितना याद करेंगे उतना सुख सुख सुख सुख बढ़ेगा तो तो आपको बढ़ाना बढ़ाना बढ़ाना है तो है दुख तो वाली घटना याद किया करें दुख वाली मत करो उसको याद मत करो उसको तो भूल जाओ दुख वाली घटनाओं को भूल जाओ उसमें फायदा नहीं है अच्छी घटनाओं को याद करो उसमें फायदा है उससे उत्साह बढ़ता है आनंद बढ़ता है और व्यक्ति आगे आशावादी बनता है और फिर और अच्छे अच्छे काम करता है उसकी उन्नति होती है इसलिए शास्त्र कहता है अच्छी घटनाओं को याद करें और बुरी घटनाओं को याद ना करें, जिससे कि हमारा उत्साह बना रहे और डिप्रेशन में नहीं जाएं। अगर दुख वाली घटनाओं को बार बार दोहराएंगे तो आप डिप्रेशन में चले जाएंगे गहरा जाएंगे एक कहावत आप किसी के दुख में शामिल होते हो तो उसका दुख कम होता है ठीक और उसके सुख में शामिल होंगे हाँ सही बात सही बात है जब आप दुख में शामिल होंगे तो उसका दुख बट जाएगा दुख बट जाएगा ठीक है एक व्यक्ति बीमार हो गया तो गांव से दस लोग उसके घर गए पूछने भाई क्या हुआ थोड़ा सा तो बीमार हो गया अच्छा बोलो क्या सेवा चाहिए भाई मेरा दूध ला दो उसने कहा बना दो फिर उसने डॉक्टर साहब से दवाई ला दो तो दस आदमी आएंगे उसके दस काम कर देंगे तो उसका दुःख कम हो जाएगा फायदा हो गया ना अच्छा फिर उसके घर में बेटे की शादी तो है तो शादी है खुशी का मौका है तो गाँव वाले आए हाँ जी बोलो क्या है कि अब तो शादी है सब खुश हो रहे हैं तो सबने कहा आपको बधाई हो आपकी उन्नति हो उसका उत्साह बढ़ाएंगे कुछ पच्चीस पचास रुपए दे भी जाएंगे ऐसा हुआ सुख बढ़ गया ना सबका सुख बढ़ गया गाँव वालों का भी बढ़ गया उसका भी बढ़ गया तो ये बात ठीक हाँ तो बात चल रही थी बाधना लक्षण तो जो बाधा स्वरूप है उसका नाम दुख है जिसे हम भोगना नहीं चाहते एक व्यक्ति ने प्रश्न उठाया कि गुरुजी आपने ये बारे बता दिए इसमें दुख का नाम तो लेती है और सुख का तो लिया नहीं है तो उसने प्रश्न उठाया कि हमें ऐसा लगता है कि आप सुख को मानते ही नहीं आप तो दुख को ही मानते सुख का तो नाम ही नहीं लिया आपने तो आपने सुख का नाम क्यों नहीं लिया क्या आप सुख को मानते हैं या नहीं मानते संसार में सुख है ऐसा मानते हैं या नहीं तो गुरु जी ने कहा कि हम मानते हैं संसार में सुख है हम मानते हैं बोले मानते हैं तो फिर उसका भी नाम लेना चाहिए था वो तो आपने लिया नहीं क्यों नहीं लिया उसका उत्तर दिया कि यदि हम ये कह देंगे संसार में सुख है तो लोग यहीं संसार में उलझ जाएंगे उनका मोक्ष नहीं हो पाया यहीं हटाई जाएंगे और हम चाहते हैं लोगों को मोक्ष में पहुंचाना ठीक है हम लोगों को मोक्ष में पहुंचाना चाहते हैं संसार के चक्कर से छुड़ाना चाहते है इसीलिए लिया और दुख का नाम इसलिए लिया कि भाई दुख देखो और निकलो यहाँ से जो फस रहे हो यहाँ जल्दी निकलो यहाँ से संसार में फसे रहोगे जब तक चोरे चोरी नहीं है एक बात पौलिसी है, पौलिसी. <laughs> ये पॉलिसी पॉलिसी पॉलिसी है हाँ तो तो है गौतम उन्हें नहीं नहीं। नहीं नहीं। के के के के सुख का नाम नहीं लिया दुख का लिया जान बुझ के दुख को हाईलाइट किया देखो चारों तरफ दुखी दुख है वो इसलिए दुख को याद कर पा रहे है की इस दुख को देखो और निकलो यहाँ से मोक्ष में जाओ तो दुनिया के फायदे के लिए बोल रहे हैं अपने स्वास्थ्य के लिए थोड़ी बोल रहे हैं। पर भी नहीं है, तो, है, अब जितना भी मिलता है उसमें तो उसमें फसाना नहीं चाहते बल्कि उससे निकालना चाहते है और रही बात जो आप कह रहे हैं गौतम मुनि ने गड़बड़ की क्या चोरी कर ली और मैं ऐसा आरोप में भी लगाऊंगा आपके ऊपर आप भी ऐसी गड़बड़ करते हैं क्या कहते हैं बताओ एक गिलास दूध है तीन सौ ग्राम अच्छा गरम गरम मीठा इलायची केसर डाला हुआ ठीक है और किसी ने उसमें थोड़ा सा जहर टपका दिया और फिर किसी को कहा भाई पी ले ये दूध पी ले तो जैसे ही पीने लगा तो आपने उसको बोला हे ये जहर है जहर है इसको मत पीना ना आ, आप दूध नहीं बोल रहे हो जहरे के दूध भी तो है साथ में दूध नहीं <laughs> <laughs> दूध का नाम तो उड़ा दिया अब इसको मत वो जहर सारे उन्हें जहरी बोलते है उसको। नहीं। कि इसको मत पीना ये नहीं कहते जहरीला दूध है ये नहीं कहते है इसको मत पीओ नहीं तो मर जाएगा तो दूसरे को मरने से बचाने के लिए उसको नुकसान से बचाने के लिए आपने उसका नाम लिया। नाम दूध का जहर कर दिया, तो तो गौतम मुनि ने भी यही किया सुख को छुपा दिया फस जाएंगे अब फसल फिर दुख भोगे हमेशा हर कोई आदमी परमात्मा से सुख मांगता है ठीक है सुख चाहिए मुझे धन चाहिए सुख चाहिए ठीक है और दुख कोई नहीं मांगता ठीक है मैं लेकिन मेरा अपना सोचना ये है कि मैं दुख मांगना चाहिए अच्छा अच्छा। ऐसी मेरी सोच है ठीक है तो क्या कौन सी चीज मांगनी चाहिए क्यों मांगना चाहिए उसका कारण बताइए दुख क्यों मांगना चाहिए दुख इसलिए मांगना चाहिए कि सुख के अंदर हम जो है ज्यादा से ज्यादा गलतियां करने पर चले जाते हैं और कोई भी कष्ट आए उसको सही तरीके में लेने के लिए दुख से जो हम उनको मतलब ठीक पटरी पे चलते हैं। दुख आता है तो ठीक चलते हैं और सुख आता है तो बैठ जाते हैं ठीक है ना ठीक है तो आपका वैसे भूल तो भावना ठीक है आपकी कि दुख आए तो व्यक्ति जरा सावधान रहता है बच के चलता है गलतियां नहीं करेगा भावना तो ठीक है तो इसलिए बीच बीच में दुख आते रहना चाहिए ये बात ठीक है पर आपकी बात से आधा में सहमत नहीं हूँ वो क्या है आपने कहा मांगना चाहिए तो मेरा उत्तर है कि दुख तो बिना ही मांगे मिलता है <laughs> <laughs> दुख को तो मांगने की जरूरत नहीं बिना ही मांगे चला आता है इसलिए मांगने की आवश्यकता नहीं ये ठीक है बीच बीच में थोड़ा थोड़ा दुख आते रहना चाहिए अगर नहीं आया तो आपका मोक्ष नहीं होगा फिर वही फस जाएगा घवंटी हो जाएगा फिर उल्टे काम करेगा फिर फंस जाएगा को री भोग रहा तो आगे, आगे है, तो है, दुख तो भोग है। इस दुख से पीछा छूटे मेरा और फिर आगे सुख भोग अंतिम लक्ष्य तो वही तो रहेगा की सुख चाहिए दुख नहीं चाहिए अब जो करंटाले उल्टे सीधे काम तो भोगना तो पड़ेगा ही इसलिए वो कह रहे हैं जल्दी नट्टा तो ये दुख की बात हो गई बाधना लक्षण दुखम जो अनुभूति हमें अच्छी नहीं लगती उसका नाम दुख है तो सारे ऋषि लोग पतंजलि महाराज गौतम महाराज कपिल महाराज सब यही कहते हैं कि संसार में सुख को मत देखो दुख को देखो अगर आप सुख को देखेंगे तो यहीं फंस जाएंगे इसलिए हम जानबूझ के आपको सुख की बात नहीं कर रहे मानते तो हैं सुख है तो सही पर हम जानबूझ के आपको नहीं दिखाना चाहते कि आप दुनिया में ना फंसे रहें आप मोक्ष में जाएंगे मोक्ष में तब जाएंगे जब यहाँ दुख दिखेगा इसलिए हर चीज में दुख चार प्रकार का दुख देख रखा है पतंजलि महाराज ने में आप जानते हैं हमने कई बार रखा है, सुन रखा सुन तो यह हो गई चर्चा दुख की अब आगे चलते हैं बाईसवा सूत्र अपवर्ग बारहवा प्रमेय अंतिम बोलिए तद अत्यंत विमोक्षो अप तद अत्यंत विमोक्ष उस दुख से पूरी तरह छूट जाना अत्यंत पूरी तरह विमोक्ष छूट जाना किससे दुख से तत् तो मतलब वह वह जो पीछे चल रहा था दुख पिछले सूत्र में दुख की चर्चा तो तत्कार हो गया दुख उस दुख से पूरी तरह से छूट जाना दुख आना ही नहीं चाहिए एक सेकंड के लिए भी नहीं आना चाहिए थोड़ा भी नहीं आना चाहिए करोड़ों अरबों खरबों वर्षों तक दुख नहीं आना चाहिए उसका उसका नाम नाम अपवर्ग है उसका नाम मोक्ष है मोक्ष मोक्ष तो तो इस मोक्ष में दो बातें हैं एक तो दुख छूट जाएगा जितने भी प्रकार के दुख आज हम भोग रहे हैं चाहे अपनी गलती से चाहे दूसरों की गलती से चाहे प्राकृतिक दुर्घटनाओं से तीन प्रकार के दुख भोगने पड़ते हैं जब व्यक्ति संसार में जन्म लेता है उसको तीन तरह के दुख भोगने पड़ते हैं कुछ अपनी गलतियों से कुछ दूसरों की गलती से और कुछ प्राकृतिक घटनाओं से आंधी तूफान बाढ़ भूकंप से तो जब मोक्ष में जाएगा तो ये तीनों दुखों से छूट जाएगा क्योंकि ये तीनों दुख तभी आते हैं जब शरीर धारण कर ले ठीक है जब शरीर धारण कर लेगा व्यक्ति तब ये तीन दुख आएंगे और मोक्ष में शरीर होता नहीं इसलिए तीनों दुख निपट गए खत्म हो गए नहीं आएगा दुख तो मोक्ष में एक बात तो ये होगी कि दुख नहीं आएगा। नहीं आएगा, आएगा, जरा भी करोड़ों वर्षों तक उसका समय है। उतने समय तक नहीं आएगा। और ईश्वर से, जुड़ से संबंध जुड़ने के कारण ईश्वर से सुख मिलना शुरू हो जाएगा अभी तो रसगुल्ले से संबंध जोड़ते हैं सुख के लिए है ना? रसुल्ला मिठाई खाना पीना ये हो अभी भौतिक चीजों से हम संबंध जोड़ते हैं सुख के लिए मोक्ष में चीजों को छोड़ देंगे और ईश्वर से संबंध जोड़ेंगे तो ईश्वर से संबंध जोड़ने के कारण वहां से हमको सुख मिलेगा तो मोक्ष में दो बात हो गई दुख सारे खत्म हो जाएंगे सुख ईश्वर का बढ़िया मिलेगा और एक तीसरा एडिशनल बेनिफिट और भी है एक और अतिरिक्त लाभ है वो है ब्रह्मांड की सैर करने की छूट है आप घूमो फिर देखो दुनिया में नजारे देखो कहां क्या हो रहा है पूरी छोटे साथ में तो उसका उद्देश्य भी सुख प्राप्ति तो वो के तो दो ही रहेंगे दुख और सुख की प्राप्ति बाकी जो भी घूमना करना है वो उसका सहयोगी उद्देश्य उसका भी सुख प्राप्ति ही है तो इस प्रकार से मोक्ष में सुख भी मिलेगा दुख नहीं मिलेगा अब ये कितने समय तक तो मिलेगा नील नील बोले सब लोग खरब खरब वर्ष इतने इतने समय में रहेगा। इतने समय तक तक एक भी दुख नहीं आएगा और ईश्वर का बढ़िया आनंद मिलेगा कल परसों कोई पूछ रहे थे जी ईश्वर का आनंद कैसा होता है थोड़ा समझा दो मैंने कहा अच्छा अपने गुड़ खाया खाया मैंने कहा गुड़ का आनंद कैसा होता मुझे सम्झा है, है तो मुझे समझा दो समझा है देंगे गुड़ का आनंद मुझे समझा देंगे आप नहीं, नहीं समझा सकते क्या बोलेंगे गुड़ है स्वादिष्ट होता है मजेदार होता, होता है बहुत बढ़िया होता है इससे आगे क्या कहेंगे कुछ है नहीं, कुछ है नहीं? माया मिलती भी है जी। हाँ जी बिल्कुल मुक्त आत्मा ऐसी बात करती जैसे आप ग्रम कर अभी हम बात कर रहे हैं ना आपने सामने हम दोनों बंधन में वो दोनों मुक्त वो भी करते हैं उनको जानकारी थी जो मुक्ति में समय उसके है। ना दुनिया की जानकारी खत्म सब खत्म जैसे उदाहरण के लिए महर्षि पहले संसार में थे अब वो मुक्ति में चले गए पतंजलि महाराज भी थे वो भी मुक्ति में हुए अब वो दोनों एक दूसरे को नहीं पहचाने वो कहे मैं दयानंद था और आप पतंजलि थे बढ़िया बढ़िया बढ़िया बढ़िया लोग मिल रहे ऐसे नहीं बेचाने यहाँ की बातें यहीं खत्म की दुनिया अलग है यहाँ की दुनिया अलग है यहाँ की बातें यहीं तक रहती हैं यहाँ की बातें तो अगले जन्म में ही खत्म हो जाती है याद नहीं रहती तो मोक्ष में तो क्या याद रहेंगी ठीक है ना मोक्ष में तो मोक्ष वाले बात करते हैं में बस जैसे एक मुक्त आत्मा घूम रहा है और घूमते घूमते उसने शनि ग्रह के छल्ले देखे बहुत अच्छे रंगीन है भाई मजा आ गया देख करके और वो देखा है और घूमते घूमते फिर कहा मंगल ग्रह पे पहुंच गया वहां उसको एक दूसरी और आत्मा तो मिल गई मुक्ता आत्मा फिर उनमें बातचीत होने लगी भाई कैसे हैं हाँ बस क्लास बजे में अच्छा कहा घूमे बोले अभी भी शनिग्रह के छले देख के आ बहुत बढ़िया रंगीन बोले वो कहा है अरे यहीं पास में आपने नहीं देखा मैंने तो नहीं देखा अरे जाओ जाओ देख कर वहाँ को टिकट तो लगती नहीं ना भाड़ा लगता ना पासपोर्ट चाहिए ना वीजा चाहिए कुछ नहीं चाहिए बस कह दो कि इस तरफ है वो शनिग्रह के चल ले जाओ देख जाओ वो जाएगा देखाएगा ऐसी बातें बस ऐसी बात है जी जी मोक्ष में जाने के बाद मतलब कहते हैं कि वहाँ करना कुछ नहीं पड़ता खाली सोचने से सी जो उसकी इच्छा वो सारी पूरी हो जाती तो क्या वहाँ कर्म करने का कोई विधान कोई इशारा कुछ नहीं कर्म तो नहीं करना वहाँ फल भोगना जैसे मान लो तो एक व्यक्ति स्कूल में टीचर है तो उसने हफ्ते में छः दिन पढ़ा दिया अब सातवें दिन छुट्टी है संडे की तो उस दिन वो अपना जाएगा घूमने फिरने जाएगा मार्केट में जाएगा सामान खरीदेगा शॉपिंग करेगा फल खरीदेगा खाएगा पिएगा मौज मस्ती करेगा उस दिन काम नहीं करना उस दिन छुट्टी बनानी फिर उसने दस महीने पढ़ा दिया फिर गर्मी की छुट्टी हो गई दो महीने स्कूल दो में छुट्टी हो गई दो महीना मई जून मई जून में जाओगे दो महीना छुट्टी जाओ हो गया हरिद्वार देहरादून मसूरी चलो यहाँ सैर करेंगे तो जैसे वहां पर छुट्टियां मनाने जाते हैं ना लोग ऐसे मोक्ष डेज आर हॉलीडेज <laughs> वो छुट्टियां काम नहीं करना दीज डेज आर वर्किंग डेज अब जो काम कर रहे हैं संसार में अब ये वर्किंग डेज अब कर लो जितना करना से दान दो ये करो पर, कार करो कार्य करो समझ ले आओ, विद्या पढ़ाओ प्रचार करो सबकी सहायता करो अब तो हमारे वर्किंग डे अब खूब काम करो और मोक्ष में छुट्टी मो तो वहाँ काम कुछ नहीं करना जब तो वहाँ हम कोई गलत काम करेंगे ही नहीं काम नहीं करना है तो फिर हम वापस क्यों आएंगे ये बात बहुत बढ़िया सवाल है कि वापस क्यों आएंगे <laughs> काम तो वहाँ करना नहीं वापस इसलिए आएंगे कि जब मोक्ष में जाएंगे तो जाने से पहले हमारे कुछ कर्म स्टॉक में बचे रहेंगे हमारे खाते में कुछ कर्म बचे रहेंगे उन बचे हुए कर्मों का फल भोगने के लिए मुक्ति से वापस आएंगे फ्री में तो देगा नहीं ईश्वर, मुफ्त में तो अगला जन्म देगा नहीं कर्म होंगे तो ही देगा और उसको पता है मुक्ति से इसको वापस भी लाना है हमेशा वहां रखना नहीं कदम तो इसलिए सारे कदम निकटता बचा के रखता है जैसे आप अपने बच्चों के लिए बचा के रखते हैं ऐसे भगवान भी बचा के रखता आगे क्या खाएगा इस जी मोक्ष की बात समझ में आई कई लोग क्या कहते हैं मोक्ष में तो कुछ आनंद तो होता नहीं ऐसे दीवार की तरफ मुकर के बिछा देंगे ऐसा समझते हैं बहुत सारे इसलिए वो कहते हैं नहीं नहीं मैं मोक्ष में नहीं जाना चाहता मैं तो बार बार संसार में जन्म लेकर संसार का उपकार करना चाहता ऐसा बहुत सारे लोग बोलते हैं आपने सुना भी हो सुना है ना एक ज्यादा शराबी आदमी आदि स्वामी जी वो कहने लगे भाई चलो तेरे को स्वर्ग में ले जाते हैं वो कहने लगा वहाँ क्या क्या मिलता है तो दारू चाहिए दारू मोक्ष तो ये बात गलत है जो लोग कहते हैं कि मोक्ष में तो ऐसे दीवार की तरफ करके पुछा देंगे अब दीवार को देखते हो बोर होते रहो तो हम बोल होना थोड़ी चाहते हैं हम तो आनंद प्राप्त करना चाहते हैं मोक्ष में कोई आनंद नहीं है ऐसा मानते लो, वो लोग वो भ्रांति है मोक्ष में तो इतना बढ़िया आनंद होता है अभी जो गुड़ की बात कर रहे थे हम तो गुड़ खाना अच्छा लगता है गुड़ में जितना अच्छा लगता है टेस्ट आता है सुख मिलता है मोक्ष में इससे तो कई लाख गुना ऊंचा सुख होता है ये सब लिखा है शास्त्रों में मैंने पहले भी कहा था मैं अपनी बात नहीं कहता जो भी बात करता हूँ प्रामाणिक बोलता हूँ सब शास्त्रों में लिखा है मोक्ष में भौतिक सुख की तुलना में कई लाख गुना ऊंची क्वालिटी का सुख होता है उससे पूरी तृप्ति हो जाती है और यहाँ जो हम गुड़ खाते हैं मिठाई खाते हैं जो भी खाते हैं इन चीजों से जो सुख मिलता है उससे हमारी तृप्ति नहीं होती उससे हमारी इच्छाएं शांत नहीं होती पूरी हो। है और खा लो और खा लो और खा लो पर वो मन शांत होता नहीं मोक्ष में जो ईश्वर का आनंद मिलता है वो हाई क्वालिटी का है और जो मिठाई से जो सुख मिलता है प्रकृति का वो सुपर थर्ड सुपर थर्ड आ, थर्ड सुपर थर्ड क्लास क्लास क्लास नहीं बहुत बहुत बेकार है इसलिए हमारी होती और का ऊंचा उससे हमारी तृप्ति हो जाती है तो ये समझना चाहिए ये मोक्ष में बहुत बढ़िया सुख मिलेगा बोलिए ऐसे भी मोक्ष तो देखना है ठीक है और ये इसका तो इस <laughs> <मिलता थो> <laughs> समाधि में मिलेगा या तो समाधि में मिलेगा बड़िया आनंद या मोक्ष में भौतिक वस्तुओं में ऐसा बढ़िया आनंद नहीं मिलता है ऐसे हाँ जी तो जान बचाते मिलता हैं मिलता है। है। तो बचाना ये, ये जो आनंद रोगी की रक्षा करके जो आनंद मिलता है अभी तक तो ये प्रकृति का सुख है ये प्रकृति का ही सत्तर जो हम मिठाई से सुख लेते हैं वो भी प्रकृति का है कई लेवल है इसके बहुत एक सुख के कई लेवल प्राकृतिक सुख के तो ये तो अभी तक तो है प्राकृतिक सुख लेकिन इसी रास्ते पर जब हम आगे चलेंगे किसी की रक्षा की किसी को दान दिया किसी गाय की जान बचाई किसी विद्यार्थी की फीस भर दी किसी को खाना खिला दिया अच्छे व्यक्ति को तो इससे जो हमें सुख मिलता है इसका नाम है आध्यात्मिक सुख क्या कौन सा सुख्यात्मिक सुख और जो आप मिठाई खा के पिक्चर देख के इंद्रियों से बाहर से जो सुख भोगते हैं इसका नाम है भौतिक सुख कौन सा सुख तो ये दो तरह का सुख हो गया भौतिक सुख और आध्यात्मिक सुख तो ऋषि लोगों का सिद्धांत ये है कि जो हम भौतिक सुख भोगते हैं इंद्रियों से वो ज्यादा अच्छा नहीं उससे व्यक्ति को इतनी शांति नहीं मिलती जितनी आध्यात्मिक सुख से मिलती है सेवा करके दान देके परोपकार करके हैं और सच्ची विद्या पढ़ करके वेदों की विद्या पढ़ करके जो तो अंदर से सुख मिलता है मन से वो बेटर है ये आध्यात्मिक सुख है जब हम इसी रास्ते पर आगे चलते हैं तो फिर आगे चलते चलतेश्वर का सुख मिलता है वो भी आध्यात्मिक है और उसकी क्वालिटी इस भौतिक प्रकृति वाले सुख से बहुत अच्छी है अब एक बात बच गई जो आपने कहा मोक्ष तो किसी ने देखा नहीं वो तो काल्पनिक से ही इसका उत्तर मार देना चाहता हूँ आपने अपने दादाजी की दसवीं पीढ़ी देखी थी वो थी थी। वो थी। वो, वो तो थी।, थी थी? या नहीं नहीं मान लिया आपने? मैं भी भी देखी काल्पनिक सच्ची थी आपके दादाजी की दसवीं पीढ़ी थी थी या नहीं आप में से देखी किसी ने तो फिर मैं भी कह दू की वो काल्पनिक है या वो सच्ची है वो तो नहीं, नहीं सचिए तो हर चीज हम अपनी आँख से नहीं देख सकते फिर भी हमें उन बातों पर भरोसा करना पड़ता है क्योंकि वो वास्तविकता है वो कल्पना नहीं है कल्पना की चीजें भी होती हैं और वास्तविक भी होती हैं और उनके पैरामीटर्स होते हैं जिनसे हम पहचान लेते हैं ये वास्तविक है ये काल्पनिक है उन परमाणु से कसौटियों से हम पहचान लेते हैं तो हमारे दादाजी की दसवीं पीढ़ी थी किसी ने भी नहीं देखी फिर भी सब मानते हैं, और एक परसेंट भी हमको नहीं है इस बात में, की प्रत्यक्ष प्रमाण नहीं है इसका नाम है अनुमान प्रमाण तो हमारे जो हम न्याय दर्शन पढ़ रहे इसमें चार प्रमाण हमने बताए थे गौतम जी ने थोड़ा दोहरा लीजिए पहला कौन सा था प्रत्यक्ष प्रमाण दूसरा अनुमान, प्रमाण, प्रमाण, प्रमाण तीसरा उपमान, और चौथा चार बताए थे। तो कोई बात से सिद्ध होती है कोई अनुमान से, और शब्द प्रमाण से भी होती आपके साइंस वाले भी शब्द प्रमाण को मानते है बताओ कैसे अच्छा देखिए आपकी फिजिक्स में एक एटम होता है आइटम उसका एक पार्टिकल होता है इलेक्ट्रॉन होता है या नहीं आपने देखा है नहीं देखा <laughs> आपने देखा है तो देखा ना। फिर मानते है या नहीं बिना देखे मानते आप किस प्रमाण से मानते हैं वो शब्द प्रमाण से मानते हैं आपकी किताब में लिखा है वो किसी और ने सिद्ध किया आपने नहीं किया फिर आप क्यों मानते हैं? आपने तो किया नहीं आप कैसे मानते हैं तो, तो, तो, तो किसी और ने सिद्ध किया और उसने किताब में लिख दिया और आपने मान लिया तो आपने किताब का प्रमाण माना या नहीं माना तो ये शब्द प्रमाण है अगर फिजिक्स की पुस्तक में लिखा इलेक्ट्रॉन होता है और निगेटिव चार्ज वाला है तो हमारे पेज में लिखा बोक्स होता है और उसमें मिलता वो क्यों मानते नहीं। ये नहीं। भी। अब एक भी नहीं तो वो भी एक सब्जेक्ट है उसकी भी माननी चाहिए तो कोई बात प्रत्यक्ष प्रमाण से कोई अनुमान से कोई शब्द से अब मोक्ष का अनुमान बताता हूँ मोक्ष का हम अनुमान भी कर सकते हैं मोक्ष में बताया कि सारे दुख छूट जाएंगे और आनंद की प्राप्ति होगी ये मोक्ष है अब इसका अनुमान इस तरह से रख सकते हैं आप को गर्टे, गर्टे अच्छी गहरे नींद में छह सात घंटा सोए उस समय क्या आपको दुख थे या छूट गए, गए। नींद में सारे दुख छूट गए टेंशन चिंता तनाव जो भी था सब खत्म हो गए और सोते समय सुख मिला या नहीं मिला बोलिए डॉक्टर साहब सुख मिला या नहीं कर रहा हूँ अच्छी गहरे मिला या नहीं पैसा और उसमें दुख भी छोड़ गया अगर छह घंटे के लिए सुख और दुख छूटता है तो मोक्ष में और बाकी तपस्या करेंगे तो प्रत्यक्ष भी हो जाएगा फिर प्रत्यक्ष प्रमाण से मोक्ष में चले जाएंगे फिर मोक्ष का आनंद लेंगे तब पता चल जाएगा कैसा मोक्ष सब हो जाएगा थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी जीवन मुक्त होता है जिसकी मोक्ष प्राप्ति की योग्यता कंप्लीट हो चुकी है लेकिन अभी मरा नहीं अभी जी रहा है, शरीर ढाई है और योग्यता हो गई, योग्यता क्या बताई थी कल बताई थी कई बार बताइए कई क्लासेज चलती रहती ना हाँ बताइए तो मोक्ष की योग्यता ये है कि जब आपके मन में सांसारिक सुख भोगने की सारी इच्छाएं खत्म हो जाएंगी थोड़ा दोहरा ले तो अच्छा रहेगा, रहेगा नहीं तो भूल जाएंगे। जब आपके मन में सांसारिक सुख भोगने की सारी इच्छाएं खत्म हो जाएंगी बस ठीक है ये कंडीशन तो एक व्यक्ति को बैरागर हो गया बड़ा अच्छा वैराग्य हो गया ऊंचा वैरा हो गया उसने समाधि लगा ली ईश्वर की अनुभूति कर ली और देखा भाई ईश्वर का सुख तो सबसे बढ़िया और ये भौतिक सुख तो बहुत बेकार है इसमें तृप्ति नहीं होती और ईश्वर के सुख में बढ़िया तृप्ति होती है तो जब उसको ईश्वर के सुख की प्राप्ति हुई तो उसकी सांसारिक सुख भोगने की सारी इच्छाएं खत्म हो गई तो जब सारी इच्छाएं खत्म हो जाए तो अब समझ लीजिए उसकी योग्यता बन चुकी मोक्ष प्राप्ति की अब आज ही उसका शरीर छूट तो जाए नहीं। नहीं। तो मोक्ष हो जाएगा लेकिन शरीर में का जीवन मुक्त करेंगे जीते जी मुक्त यानी मुक्ति की क्षमता योग्यता पूरी बन चुकी है पर अभी जी भी रहा है उसको कोई दुख नहीं होगा <Sto sonic language> दुख होगा जब तक शरीर है तब, तब तक दुख होगा भूख लगेगी प्यास लगेगी, तब तक दुख होगा इसलिए उसको जीवन मुक्त कह रहे हैं जी भी रहे और मुक्त भी होगा पूर्ण मुक्त नहीं काम जब पूर्ण मुक्त होगा भूख दुख दुख लगेगी, लगेगी प्यास लगेगी गर्मी लगेगी ठंडी लगेगी बुखार भी आएगा सब कुछ होगा ये है जीवन मोक्ष हाँ जी बोलिए जब चले जाएगा उस समय कोई कदम शेष नहीं रहता सारे 100 पूरे हो जाते हैं ऐसा नहीं है रहता है बिल्कुल वो बचा रहता है कर्म उसी बचे हुए कर्म की वजह से तो वापस लौटेंगे बताइए अगर सारे खत्म हो गए तो फिर मुक्ति ऐसी दगबीज तो संस्कार दगदबीज हुए कर्म नहीं कर्म अलग चीज है संस्कार अलग चीज जो दगदबीज होंगे वो क्लेश होंगे संस्कार होंगे कर्म दगदबीज नहीं होंगे तो बचे उन्हीं हुए कर्मों का फल भोगने के लिए तो वापस आना पड़ेगा एक व्यक्ति ने कहा कि भगवान भगवान ऐसा कर ले। ऐसा कर ले सारे कर्म दे, <laughs> जीरो कर दे सारे कर्म का बैलेंस और हमेशा के लिए मुक्ति दे दे तो मैंने कहा पहली बात तो ये है कि वो आपकी इच्छा से नहीं देगा वो अपनी इच्छा से देगा बोले तो क्या मतलब मैने का मतलब ये है कि आप कर्म करने में स्वतंत्र हैं परतंत्र हैं कर्म करने में, सुत्तर। में सुत्तर। आप सुत्तर सुत्तर। आप स्वतंत्र जैसी है, आपकी अपनी, इच्छा है। इच्छा अपनी इच्छा से काम करते हैं जीवात्मा चेतन है वो अपनी इच्छा से कर्म करने में स्वतंत्र अच्छा ईश्वर चढ़े या चेतन चेतन है आप भी चेतन है वो भी चेतन आपको स्वतंत्रता चाहिए या नहीं चाहिए चेतन है उसको स्वतंत्रता नहीं चाहिए चाहिए ना? जब आप आपकी इच्छा से कर्म तो थोड़ी करेगा, करेगा तो ईश्वर की इच्छा यह है कि मैं आपके सारे कर्म का फल एक साथ नहीं दूंगा क्योंकि मुझे आपको वापस भी लाना है संसार में तो फिर एक ने पूछा कि वापस वो क्यों लाना चाहता है मैंने कहा हमारे फायदे के लिए बोले हमारा क्या फायदा है मैंने कहा फायदा ये कि अगर हमेशा के लिए मोक्ष में डाल दिया ना तो फिर कल को वो भी बंधन हो जाएगा आप बाहर आना चाहेंगे और वो कहेगा मैं बाहर नहीं जाने दूंगा तो एक वो क्योंकि बंधन हुआ वो भी बंधन हो जाएगा बोले हम वापस क्यों आना चाहेंगे मैंने कहा इसलिए आना चाहेंगे कि जीवात्मा अल्प है हाँ जी क्या बोला अल्प शक्तिमान है उसमें अल्प सामर्थ्य जो अल्प सामर्थ्य है तो अनंत काल का मोक्ष कैसे भोगेगा सामर्थ्य कम है अनंत काल का मोक्ष भोग ही नहीं सकता एक समय के बाद बोर हो जाएगा बस अब फिर वापस दुनिया में चलेंगे थोड़ा खट्टा मीठा करवा तीखा चखेंगे यहाँ तो मीठा खाकर बोर हो गए आपको सुबह हलवा खिलाएंगे नाश्ते में लंच में भी हलवा खिलाएंगे डिनर में भी हलवा खिलाएंगे एक महीने तक लगातार तीनों टाइम हलवा खिलाएंगे आप खा लेंगे एक महीने में चलते जब यह एक महीना भी आप लगातार हलवा नहीं खा सकते तो मोक्ष में तो खूब हलवा मिलेगा और इतने करोड़ों साल तक मिलेगा तब वहाँ वो नहीं होंगे एक दिन तो, तो हो ही जाएंगे तो जब उस मीठे से बोर हो जाएंगे तब ईश्वर हमारे फायदे के लिए हमको वापस दुनिया में भेजेगा हर पेक् चलो थोड़ा चेंज कर लो जीवात्मा परिवर्तन चाहता है वो चेंज करना चाहता है हमेशा एक जैसी स्थिति में नहीं रहना चाहता इसलिए संडे की छुट्टी रखते हैं छह दिन काम करो छठे दिन छुट्टी बनाओ जाओ घूमो फिर खाओ फिर थोड़ा ऐसे चेंज कर तो लगातार मोक्ष में नहीं रह पाएंगे अनंत काल तक जब हमारा सामर्थ्य पूरा हो जाएगा मोक्ष का नोक के पूरा हो गया तब ईश्वर हमारे लाभ के लिए हमको संसार में भेज देगा और जब भेजेगा तो कर्म जी बिना कर्म के खाली फ्री में तो देवा नहीं इसलिए वो बचा के रखता है कि इसको वापस दिलाना तो हमसे ज्यादा दिमाग रखता है उसका सिस्टम हमसे बहुत अच्छा है हमारी हमारी बुद्धि कम है हम उल्टी सीधी कल्पना करते रहते हैं है। तो <laughs> बीच में नहीं आ सकते और कोई आएगा भी नहीं बीच में कोई आना भी नहीं चाहेगा कैसे मैं बताता हूँ आप मान लो एक ऑफिस में काम करते हैं और आपको एलटीसी में दस दिन की छुट्टी मिलेगी शाम एक बार मिलती है ना एलटीसी, तो एलटीसी टूर पे दो साल में चार साल में तो एलटीसी टूर पे आप चले गए मान लो स्विट्जरलैंड चले गए दस दिन के लिए चलो घूमेंगे फिरेंगे सरकार पैसे दे रही है घूमने और चौथे दिन वहाँ से टेलीफोन आ जाए कि ड्यूटी ड्यूटी पर आ जाओ आप आएंगे नहीं।, नहीं आएंगे ना जब तक तो दस दिन की छुट्टी पूरी नहीं हो जाएगी क्यों आएंगे बीच में हम थोड़ी काम करेंगे अभी दस दिन मौज करेंगे ग्यारहवें दिन ड्यूटी ज्वाइन करें तो जैसे छुट्टी मनाते समय बीच में कोई वापस ज्वाइन नहीं करता ऐसे मोक् तो छुट्टी का दिन हम बताया तो था डेज और वहाँ से बीच में कोई नहीं आएगा तो अपना मौज पूरी करेगा जब पूरा आनंद भोगेगा तब फिर वापस आएगा में ताकत ताकत लगती लगती लगती है है है है नहीं थोड़ी थोड़ी <laughs> थोड़ी थोड़ी बिल्कुल तो आपको मीठा खाने में और पचाने में ताकत लगती है नहीं जब उसमें पचाने में लगती है तो मोफ में भी लगेगी थोड़ी तो लगेगी थोड़ा सा इससे हटके है कि मैं कई बार जो है न उनसे उलझता रहता हूँ जब पंडित जी बैठे होते हैं वो ज्ञानी पढ़ते हैं अपने आप को और वो नवरात्रि के व्रत करवाते हैं लेडीज भी बिठा रहे क्यों होते बुठा मैंने उनसे पूछ लिया मैंने कहा भाई जो नवरात्रि के व्रत करवाते हो ये देवियाँ जो आप बताते हो नौ दस दिन करवाते हो ये ये कहाँ पैदा हुई कैसे पैदा हुई तो उसने मेरे को बताया ऐसे ऐसे जो है न वो पार्वती जी आई थी शिव जी को बुलाया नहीं वो वाब हो गई और वो जो है ना बहुत गुस्से में हो गए और वो इसको उठा करके भाग करके भागे फिर रहे थे प्रचंड रूप हो गया जहाँ जाओ वो गिरे वाह वाह पैदा हो गई और वो इस तरह से करवाते हैं ये तक क्या है इसका ये सब झूठी बातें हैं पुराणों की बातें है और पुरान अप्रामाणिक ग्रंथ हैं बहुत सी बातें काल्पनिक हैं इसलिए इनमें कोई दम नहीं है इसमें समय नष्ट नहीं करना चाहिए और वो मानने वाले हैं नहीं जिन पंडितों से आप बात करते हैं उनको कितना ही समझा दो वो नहीं मानेंगे वो लोग भी नहीं मानते जी जो लोग भी नहीं मानते पढ़ने नहीं, नहीं मानेंगे तो अपना समय क्यों खराब करो बस समझदारी है अपना योगा करो करो कर जो पढ़ना चाहे उसको पढ़ाओ अच्छी चीज पढ़ाओ जो पढ़ना चाहे जो नहीं पढ़ना चाहता नमस्ते झगड़ा नहीं करो ठीक है जी आखिरी सवाल स्वामी कोई बात नहीं अब तो बस टाइम पूरा हो गया आप अलग प्रश्न पूछ सकते हैं <laughs> जी, थे जी है तो फिर ये क्यों है इसे? स्वार्थ के कारण मनोर दे दिया जब व्यक्ति को स्वार्थ जागता है वो अपना पिछड़ा सब भूल जाता है आज देखो भाई बहन डबड़े हो रहे थे बेटे में झगड़े हो रहे हैं दूसरे रहे हैं दूसरे गोली से उड़ा रहे बताओ ये भी इंसानियत है है अज्ञान का कारण नहीं स्वार्थ जिसका उसको पता नहीं मेरा बाप है इसको बच्चा छोटा है वो अच्छा नहीं उसको पता नहीं है कि दादा की के चश्मा खींचना चाहिए कि नहीं चाहिए वो खींच लेता है शब्द ज्ञान तत्व ज्ञान नहीं जिसको तत्व ज्ञान मिलता है वो ऐसी गलतियाँ नहीं करेगा जिसको तत्व ज्ञान है वो गलती नहीं करेगा शाब्दिक ज्ञान वाला गलती करता है अच्छा ये बताओ जो लोग सिगरेट पीते हैं उनको पता है या नहीं पता है सिगरेट पीना हानिकारक है बोलिए पता है या नहीं पता है फिर क्यों पी रहे शाब्दिक ज्ञान शराब पीने वाले को पता है शराब पीना हानिकारक है फिर भी पी रहा वो शाब्दिक ज्ञान है तत्व ज्ञान नहीं है जब तत्व ज्ञान हो जाता है फिर व्यक्ति गलती नहीं करता जैसे उसका मैं उदाहरण देता हूँ ये बिजली की तार है इसमें 220 वोल्ट का करंट है आपको पता है इसको छुएंगे? एक बार छुपे देखेंगे इसको छूना नहीं तो <laughs> एक बार में शांति पाठ हो जाएगा तो जब तत्व ज्ञान होता है तब व्यक्ति व्यक्ति नहीं करता और जब शाब्दिक ज्ञान होता है तो करता है तो इन लोगों को यह शाब्दिक ज्ञान है कि ईश्वर है न्यायकारी है कर्मों का बल देता है ये सारा शाब्दिक यान है उससे कल्याण नहीं होता इसलिए लोग गलतियां कर रहे हैं है। और जिस दिन समझ में आ जाएगा उस दिन ठीक हो जाए, पर इस जन्म में तो दिखता नहीं ये सुधरने वाले फिर अगले जन्म में सूअर बनेंगे कुत्ते बनेंगे बैल बनेंगे घोड़े बनेंगे वृक्ष बनेंगे वहाँ मार खा खा के फिर वापस लौट के आएँगे फिर आप आएंगे कि हमने गलतियाँ की अब अब ऐसी गलती नहीं करेंगे ठीक है जी हो गया चलिए बाकी पास फिर पढ़ेंगे शाम को ढाई बजे ढाई बजे हाँ मैंने